कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म का आदर्श अतीव सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते इसी प्रकार न दुख को ही इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समृष्टि सदैव समान रहेगी हम उसे सिर्फ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है यह ज्वार यह चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृति है इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्त संगत होगा जैसा यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन संभव है ऐसा कहना निरी मूर्खता है क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है और सुख कहते कहने से दुख का एक चिराग सतत जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो इसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखाई मात्र देते हैं वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और एक दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है एक व्यक्ति पतन को देखता है और निरावशावादी बन जाता है दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है बालक पाठशाला जाता है माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं तब उसे हर एक वस्तु सुखप्रद मालूम होती है उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण हुआ करती है वह बड़ा आशावादी बन जाता है पर एक वृद्ध को देखो जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके हैं वह अपेक्षाकृत शांत हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठंड पड़ जाती है इसी प्रकार वे प्राचीन जातियाँ जिन्हें चहु और अपने पूर्व गौरव के केवल धनसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं स्वभावतः है नूतन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होती है भारतवर्ष में एक कहावत है हजार वर्ष तक शहर और फिर हजार वर्ष तक जंगल शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं इसके बाद अब हम साम्य भाव के संबंध में विचार करेंगे संबंधी धारणा से अनेक व्यक्तियों को कार्य करने के प्रेरणा मिली है बहुत से धर्म इसका अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं उनकी धारणा है कि परमेश्वर इस जगत का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं और उनके आने पर फिर लोगों में किसी प्रकार का अवस्था भेद न रह जाएगा जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं वे अवश्य मतांध हैं किंतु उनमें सचमुच बड़ी आंतरिकता होती है ईसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोह मतांधता द्वारा हुआ था और यही कारण है कि ग्रीक एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकृष्ट हुए थे उनका यह विश्वास हो गया था कि इस सतयुगी धर्म में गुलामी बिल्कुल न रह जाएगी अन्य वस्त्र भी बिल्कुल कमी अन्य वस्त्र की भी बिल्कुल कमी न रहेगी और इसलिए हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे जिन ईसाइयों ने इस भाव का प्रथम प्रचार किया वे वास्तव में अज्ञानी मतांध व्यक्ति थे परंतु उनका विश्वास निष्कपट था आजकल के जमाने में इसी सतयोगी भावना ने साम्य स्वाधीनता और भ्रातृभाव का रूप धारण कर लिया है पर यह भी एक मतांधता है यथार्थ साम्यावस्था न तो कभी संसार में हुआ है और न कभी होने की आशा है यहाँ हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं इस प्रकार के असंभव साम्य भाव का फल तो मृत्यु ही होगा जगत की उत्पत्ति तथा उसकी स्थिति का कारण क्या है साम्य का अभाव केवल वैसाम्य भाव जगत की प्रारंभिक अवस्था में प्रलयावस्था में ही संपूर्ण साम्य भाव हो सकता है तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है विरोध प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंद्विता द्वारा ही थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक परमाणु संपूर्ण साम्यावस्था में स्थित हो गए तो फिर सृष्टि रहेगी कहाँ वितान हमें सिखा दिखाता है कि यह असंभव है स्थिर जल को हिला दो तुम देखोगे कि प्रत्येक जल बिंदु फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता है इसी प्रकार यह जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ है और इसके अंतर्गत समस्त शक्तियाँ एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्य भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं पुनः वह वैसम्यावस्था आती है और उससे पुनः इस सृष्टि रूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है वैषम्य ही सृष्टि की नींव है परंतु साथ ही वे शक्तियाँ भी जो साम्य भाव स्थापित करने की चेष्टा करती है सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे उस साम्य भाव को नष्ट करने का प्रयत्न करती है संपूर्ण साम्य भाव अर्थात समस्त प्रतिद्वंदी शक्तियों का संपूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नहीं हो सकता तुम्हारी उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाएगा और वहाँ कोई भी प्राणी न रहेगा अतः हम देखते हैं कि सतयुग अथवा संपूर्ण साम्य भाव की ये धारणाएं इस संसार में केवल असंभव ही नहीं वर यदि हम उन्हें संपूर्ण रूप से कार्य रूप में परिणत करें तो वे हमें निश्चय ही प्रलय की ओर ले जाएगी वह क्या चीज है जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है वह है मस्तिष्क की भिन्नता आजकल के समय में एक पागल के अतिरिक्त और कोई भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं हम सब संसार में विभिन्न शक्तियाँ लेकर आते हैं कोई बड़ा आदमी होकर आता है कोई छोटा इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है अमेरिकन इंडियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आए उनकी संख्या बहुत कम थी परंतु उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं यदि सभी लोग समान हो तो उन इंडियनों ने इस देश को उन्नत करके बड़े बड़े नगर आदि क्यों नहीं बना दिए क्यों वे चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे तुम्हारे को साथ तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे ही प्रकार की दिमागी शक्ति एक दूसरे ही प्रकार की संस्कार समष्टि आ गई और उसके फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है संपूर्ण साम्य भाव का अर्थ है मृत्यु जब तक यह संसार बना रहेगा तब तक वैषम्य भाव रहेगा ही और यह सत्युग अथवा साम्य भाव तभी आएगा जब कल्प का अंत हो जाएगा उसके पहले पूर्ण साम्य भाव नहीं आ सकता परंतु फिर भी साम्य भाव की यह धारणा हमारे लिए कार्य में प्रवृत्ति देने वाली एक प्रबल शक्ति है जिस प्रकार सृष्टि के लिए वैषम्य उपयोगी है उसी प्रकार उस वैषम्य को घटाने की चेष्टा भी नितान्त आवश्यक है जिस प्रकार वैषम्य न होने से सृष्टि नहीं रह सकती उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह सकती कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो हेतु रहता है वह इन दो शक्तियों के तारतम्य से ही निश्चित होता है और कर्म करने के ये भिन्न भिन्न उद्देश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे कुछ बंधन की ओर ले जाएंगे और कुछ मुक्ति की ओर संसार का यह चक्र के भीतर चक्र एक बड़ा भयानक यंत्र है इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गए हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी हम चैन की सांस लेंगे पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आ खड़ा होता है संसार का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सभी को खींचे ले जा रहा है इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं एक तो यह कि उस यंत्र से नाता ही तोड़ लिया जाए वह यंत्र चलता रहे हम एक ओर खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दें यह कह देना तो बड़ा सरल है परंतु इसे अमल मिलाना असंभव सा है मैं नहीं कह सकता कि दो करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा दूसरा उपाय है हम इस संसार क्षेत्र में उतर जाए और कर्म का रहस्य जान दें इसी को कर्म योग कहते हैं इस संसार यंत्र से दूर न भागो वरण इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है हमने देखा कि कर्म क्या है यह प्रकृति की नींव का एक अंश है और सदैव भी चलता रहता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक असमर्थ पुरुष नहीं है जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है यद्यपि यह जगत अनंत काल तक चलता रहेगा फिर भी हमारा ध्यय मुक्ति ही है निस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है और कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं वे मतांध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में भले ही अच्छी हो पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मतांधता से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि भी होती है कर्मयोगी प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों होना चाहिए सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है कर्मफल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा अधिकारस्ते महाफलेसु कर्मयोगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणित कर सकता है जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिज जाती है तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती हम भलाई क्यों करें इसलिए कि भलाई करना अच्छा है कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है वह भी अपने को बंधन में डाल लेता है किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थ पड़ता रहे तो वह हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में और एक भेड़ी डाल देता है